ब्रह्म सूत्र के उपोदघात भाष्य की भाष्य रत्न प्रभा नामक टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं टीका में टीकाकार अध्यास का जो भाष्यकार भगवान ने लक्षण बताया परत्र पराव वो भाष अध्यास करके यह सर्व तंत्र सिद्धांत है इसे बता रहे थे सर्व तंत्र सिद्धांत का मतलब सभी विचारों को विचारकों के द्वारा सम्मत अध्यास का लक्षण है इसे बताने के लिए तम के चित अन्य अन्य धर्मावभाष इत्यादि से आत्मख्याति और अन्यख्याति वादी का भी समर्थन बताया गया परत्र पराव रूप रूपाध्यास के लक्षण में तो अख्यातिवादी का जो मत है यद्यास तद विवेकाग्रह निबंधन ब्रह्मा इत्यादि तथा शून्यवादी का जो मत है इन सब मतों से भी यही बताया गया कि सर्वथापि इन वादियों का अधिष्ठान सामान्य स्वरूप तथा अध्यस्थ के विशेष स्वरूप के विषय में विवाद होने पर भी अन्यत्र परत्र परत्रावभाषत्व रूप जो अध्यास का लक्षण है इसका कहीं व्यभिचार नहीं है इस अध्यास इस लक्षण को छोड़ता नहीं है अब तथाच, तथाच लोके अनुभव इत्यादि के अवतरण में टीकाकार ये कह रहे हैं कि आरोप्य मिथ्यात्वे न युक्ति अपेक्षा तस्य युक्तिपेक्षा तस्भव सिद्धवाद अन्य अन्य धर्म, धर्मावभास्ताम न व्यभिचरति इससे ये बताया गया एक प्रकार से कि जो आ, अध्यास अध्यस्त वस्तु है वह मिथ्या है सुक्ति में रूप आदि शून्य भी नहीं है अत्यंत असत नहीं है और सत्य होने पर बाधित नहीं होगा इसलिए सत्य भी नहीं है सत असत उभय रूपता का विरोध होने से उभय रूप भी नहीं है तो मिथ्यायने अनिर्वचनीय है इस प्रकार ये जो मिथ्यात्व बताया गया आरोप्यूक्त रजतादि का वह मिथ्यात्व आवश्यक नहीं है युक्ति से ही सिद्ध हो आरोप्य रजतादि के मिथ्यात्व की सिद्धि में युक्ति की अपेक्षा नहीं है जो अर्थ अनुभव से सिद्ध है उसे युक्ति से बताने की आवश्यकता नहीं होती है ये कहा कि आरोप्य मिथ्यात्वे न युक्ति अपेक्षा आरोप्य के मिथ्यात्व की सिद्धि में युक्ति की यानी तर्क की अपेक्षा नहीं है तस्य अनुभव सिद्धत्वात्त आरोप मिथ्यात्वम ये तस् शब्द से लेना आरोप्य मिथ्यात्प्य का मिथ्यात्व अनुभव सिद्ध है इसलिए युक्ति की अपेक्षा उसके मिथ्यात्व की सिद्धि में नहीं है इसे भास्कर भगवान कह रहे हैं तथा च लोके अनुभव इत्यादि से सुक्ति का ही रजतवद अवभासते अवभाषते एक इति। तो निरूपाधिक अध्यास तथा सोपाधिक अभ्यास ऐसा दो प्रकार का अध्यास हुआ करता है जैसे ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास विवक्षा भेद से वो पहले दो भेद बताएं। उससे पहले स्वरूपाध्यास ये भी अध्यास के दो प्रकार बताएं। ऐसे उपाधि निरूपाधि को लेकर के भी अध्यास के दो प्रकार हैं। एक निरूपाधिक अध्यास दूसरा सोपाधिक अध्यास निरुपाधिक अध्यास का उदाहरण है सुक्ति का ही रजतवद अवभासते। सोपादिक अध्यास का उदाहरण है एकस चंद्र अवभासते अवभाषते तो लोक में ये अनुभव हो रहा है लौकिक अनुभव है कि सुक्ति का ही चाकचिक्यादि दोषों के कारण दूरतादि दोषों के कारण और चाकचिक्यादि सादृश्य के कारण और अधिष्ठान के सामान्य अंश का ज्ञान हो रहा है विशेष अंश का अज्ञान होने से रजत जैसी दिखती है सुक्ति का ही इदम रजतम इत्यादि भान में विषय बन जाती है रजतत्व रूपेण विषय बन जाती है ये लोक में अनुभव हो रहा है तो कहते हैं कि तथा च लोके अनुभव सुक्ति का ही रजतवद अवभासते। इस पर टीका है टीका को देखिए बाधानंतरकालीनो अयम अनुभव ये जो अनुभव बताया जा रहा है सुक्ति का ही रजतवद अवभासते यह जब पास में जाने के बाद रजत का बाद हो जाता है सुक्ति का ज्ञान से अधिष्ठान ज्ञान से उसके बाद का ये अनुभव है कि दूर से हमें चांदी जैसी ये सुक्ति का ही भास रही थी ऐसा यानी कि जिस समय भ्रम हो रहा है दूर थे सुक्तिका का का भान नहीं हुआ था अधिष्ठान का उस समय तो इदम रजतम ऐसे उसे सत्य समझ करके ही उठाने के लिए प्रवृत्ति होती है इसलिए उस समय नहीं कहा जा सकता कि वो आ, बाध है मिथ्या है अपितु बाधानंतर कालीन बाध है तो निश्चय। तो जब पास में गया सुक्ति का का अनुभव हुआ उससे रजत का बात हुआ मिथ्यात्व निश्चय हुआ उसके बाद अभी तक हमें जो रजत का ज्ञान हुआ वह सुक्ति का ही रजत जैसी प्रतीत हुई ये ज्ञान होता है ये अनुभव होता है ये अनुभव है अध्यस्त रजत के बाद बाधोत्तरकालीन अनुभव वो बता रहा इस अनुभव से रजत में मिथ्यात्व सिद्ध है ये कह रहा है तो बाद अनंतर अनंतरकालीनो अयम अनुभव तत्पूर्व सुतिकात्व सुक्तिका शुक, तो ज्ञाना योगात। तो तत्पूर्वम यानी बाद से पहले हा भ्रम काल में सुक्तिका का तो ज्ञान नहीं होता ना। सुक्तिका का ज्ञान हो तो फिर रजत का भ्रम ही नहीं होगा इसलिए तत्पूर्वम में से लेना बाद को तो बाद से पहले सुक्तिकात्व का ज्ञान संभव न होने से ये जो अनुभव है वो बाद बादंतर अनुभव लेना बाद से पहले वाला अनुभव नहीं वो तो इदम रजतम इत्याकारक भ्रमात्मक अनुभव है भाष्य में जो बताया गया कि सुक्ति का ही रजतवद अवभाषक है ये अनुभव वो है पास में जाने के बाद का के ज्ञान से रजत का बाध होने के बाद होने वाला अनुभव कि दूर से हमें सुक्ति का ही रजत जैसी दिख रही थी ऐसा तो तत्पूर्व सुका ज्ञान योगात् रजत बाध प्रत्यक्ष सिद्धम मिथ्यात्म वत् शब्देन न रजत वत अवभासते ऐसा भाष्य में कहा है ना तो जो है, वो जो वति प्रत्यय है वह वति प्रत्यय बता रहा है कि रजत में मिथ्यात्व है बाध प्रत्यक्ष से सिद्ध बाध प्रत्यक्ष से सिद्ध मिथ्यात्व है सुक्तिका के पास में गया सुक्तिका का ज्ञान हुआ और रजत मिथ्या है ये निश्चय हुआ उससे रजत में मिथ्यात्व का निश्चय हुआ ये निश्चय ही बाध है तो ये जो बाध प्रत्यक्ष है सुक्तिका के ज्ञान से ये रजत सत्य नहीं है मिथ्या है ऐसा जो ज्ञान हुआ यही बात प्रत्यक्ष है और इस बात प्रत्यक्ष से सिद्ध है रजत में मिथ्यात्व इसे वती प्रत्यय बता रहा है रजतवद अवभाषत्य में आगे कहते हैं आत्मनी निरुपाधिके अध्यासे अध्यासे ब्रह्म जीव अवांतर उपाधिकस्य अध्यासे, आह एक इति तो ये जो प्रथम दृष्टांत है का ही अवभासते निरुपाधिक निरूपा का दृष्टांत है निरुपाधिक निधिकस होता है आत्मा में अहंकाराध्यास उसे निरूपाधिक अध्यास कहते हैं वहां कोई उपाधि नहीं है तो अहंकार अध्यास जो आत्मा में हुआ वो है निरूपाधिक अध्यास का उदाहरण ये दार्टान्त और उसमें उदाहरण बताया गया सुप्ति में रजत का भ्रम निरूपाधिक अध्यास का उदाहरण है अब सोपाधिक अध्यास का उदाहरण बताते हैं सोपाधिक अध्यस्त वस्तु है जीव ब्रह्म का भेद अभेत्वास्तविक निरुपाधिक और अविद्यादि उपाधि के कारण भेद है जीव ब्रह्म का तो ये जो जीव ब्रह्म का भेद भ्रम है स है ये सोपाधिका है। सोपाधिक अध्यास है तो जीव ब्रह्म का भेदाध्यास सोपाधिक अध्यास कहलाता है उसकी सिद्धि के लिए दृष्टान्त बताया जा रहा है एकस चंद्र स द्वितीयवत इति इसका अवतरण है टीका में कि आत्मनि निरूपाधिके अहंकाराध्यादि अविद्यादि उपाधिको जो जीव ब्रह्म का भेद है इसके अध्यास में दृष्टांत बताया जा रहा है एकस चंद्र इति तो चंद्रमा एक ही है लेकिन कांच कामलादि दोष होते हैं चित्त में एक रोग है जैसे पीलिया रोग हो जाए तो सफेद वस्तु पीली दिखती है ऐसे कांच कांच कामलादी दोष होता है वह हो जाए एक रोग है आंख का तो एक वस्तु दो दिखती है एक मनुष्य तो दो दिखेगा अथवा निर्दोष भी आंख है तब भी अंगुली यदि लगाते हैं आंख में ऐसे आंगुली से दबा करके आंख को देखते हैं चंद्रमा की ओर तो वह अंगुली से आंख को विशेष प्रकार से दबाए बिना देखेंगे तो एक ही चंद्र दिखेगा और आंख को अंगुली से विशेष प्रकार से दबा करके देखेंगे तो दो चंद्रमा दिखते हैं तो ये अंगुली उपाधि बन जाती है और अंगुली रूपी उपाधि के कारण एक में ही भेद न होता हुआ भी औपाधिक भेद प्रतीत होता है वो एक होता हुआ भी चंद्रमा का दो प्रतीत होना यह औधिक भेद है भेदाध्यास है तो सोपाधिक भेदाध्यास का यह उदाहरण है ऐसे जीव ब्रह्म एक ही हैं, लेकिन अविद्यादि उपाधि के कारण अनेक भास्ते हैं भिन्न भिन्न भाषते हैं जैसे एक, एक ही चंद्रमा भिन्न भाषा भेद प्रतीत हुआ उसमें थोड़ी टीका है द्वितीय चंद्र सहितवत एक सहित विधा भाती इत सदीयत अवभाष्य का अर्थ कर दिया द्वितीय चंद्र सहित के तरह एक ही चंद्रमा भाजता है दो दिखते हैं दो जैसे दिखते दो होते नहीं है दो जैसे दिखते हैं तो सद्वितीय इति यहां पर इति शब्द है ना ये उपसंहार के लिए है अध्यास का लक्षण बताने के लिए जो भाष्य प्रारंभ हुआ था आह कोयम अध्यासो नाम इति यहां से अध्यास का लक्षण बताने के लिए भाष्य प्रारंभ हुआ था ना तो अध्यास का लक्षण एक चंद्र स्व दीय यहां तक बता दिया गया परत्र परावघासम अध्यास ये अध्यास का लक्षण उपपादित भी किया दृष्टांत भी बताए सब हुआ तो वहां द्वितीयवत लिखा है ना तो स का अर्थ सहित का स का अर्थ है सहित तो द्वितीय सहित के तरह दिखता है यानी दूसरा चंद्रमा भी साथ में है एक चंद्रमा के साथ दूसरा चंद्रमा भी है ऐसा प्रतीत होता है एक ही चंद्रमा दूसरा चंद्रमा उसके साथ में नहीं है लेकिन एक दूसरा भी चंद्रमा साथ में दिखता है उपाधि के कारण वो क्यों होता है तो अंगुलिया द्विधा अब इति शब्द के विषय में लिखते हैं कि लक्षण प्रकरण उपसंहारार्थ इति शब्द तो लक्षण का जो एक प्रकरण था तीन बताना था ना लक्षण संभावना प्रमाण अध्यास का लक्षण अध्यास की संभावना और अध्यास में प्रमाण इन तीनों से अध्यास को सुदृढ़ किया जा रहा है पहले जो अध्यास का आक्षेप हुआ युष्मत अस्मत प्रत्यय इत्यादि से तथापि इत्यादि से उसका समाधान कर दिया ये बताया कि अध्यास हो सकता है अब इस अध्यास को लक्षण संभावना तथा प्रमाण से सुनिश्चित करने के लिए आह कोयम अध्यासो नाम इत्यादि भाष्य प्रारंभ हुआ उसमें आह कोयम यहां से लेकर के एकस चंद्र स द्वितीयवध इति यहां तक के ग्रंथ से अध्यास का लक्षण बता दिया गया तो अध्यास लक्षण का जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था वो पूरा हो गया इति शब्द कह रहा इति शब्द ने बताया। कहते हैं कि लक्षण प्रकरण इति शब्द। आगे हैं कि भवतु आत्मे आत्मनितु न संभवती आक्षिपति कथम पुनः इति तो अध्यास भवतु तो ये जो सुक्ति आदि शब्द से रज्जु और चंद्रमा इत्यादि में भले ही अध्यास हो जाए क्योंकि अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक इंद्रिय संयुक्त सती विषयत्व सुक्त्यादि में विद्यमान है तो धुआ का व्यापक अग्नि जहां होगा वहां धुआं रहेगा और जहां अग्नि नहीं है वहां अग्नि का व्याप्य धूम नहीं रह सकता ना तो अभी पूर्व पक्षी अध्यास की संभावना का आक्षेप करते हैं फिर अध्यास की संभावना बताई जाएगी आगे अभी अध्यास संभावना भाष्य प्रारंभ हो रहा है न कथम पुनः इत्यादि से इसलिए अध्यास की संभावना पर ही आत्मा में अनात्मा अध्यास की संभावना का आक्षेप किया जा रहा है बताया जा रहा है कि आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास संभव नहीं है सुक्ति में रजत का अध्यास तो संभव है रज्जू में सर्पादि का अध्यास संभव है एक चंद्रमा का सद्वितीयत्व तो संभव है किंतु ये आत्मा में अहंकार आदि का अध्यास असंभव है संभव नहीं है ये आक्षेप कर रहे हैं अध्यास की संभावना पर आक्षेप है आक्षेप करने के लिए कोई आधार भी चाहिए ना तो पूर्व जो आक्षेप कर रहे हैं अध्यास की संभावना पर वो आधार बनाते हैं एक युक्ति को युक्ति बताते हैं अध्यास अधिष्ठानत्व को व्याप्य बताते हैं और व्यापक बताते हैं इंद्रिय संयुक्त विषयत्व को इंद्रिय संयुक्त विषयत्व व्यापक है और अध्यास अधिष्ठानत्व व्याप्य है तो व्यापक जहां रहेगा वहां व्याप्य रहेगा अध्यास अधिष्ठानत्व वहीं पर रहेगा जहां उसका व्यापक इंद्रिय संयुक्त तत्व विशिष्ट विषयत्व रहेगा और ये जहां नहीं है व्यापक जैसे जहां अग्नि नहीं है वहां धुआ नहीं रहेगा ऐसे इंद्रिय संयुक्त तत्व विशिष्ट विषयत्व जहां नहीं है वहां अध्यास अधिष्ठानत्व तो नहीं रहेगा और आत्मा में इंद्रिय संयुक्त तत्व विशिष्ट विषयत्व तो नहीं है इसलिए उसका व्याप्य अध्यास अधिष्ठानत्व तो भी नहीं रहेगा तो हाँ तो ठीक है हा? तो, तो यहां इंद्रिय संयुक्त तत्व भी नहीं है विषयत्व भी नहीं है दोनों नहीं है उभया भावे विशिष्टा भाव बताया जा रहा है। हम्म दो नास्ति वो तो अलग बात है कि एक न होने पर भी दो नहीं है यानी देवदत्त हो लेकिन देवदत्त यज्ञदत्त, उभय का अभाव होगा लेकिन यहां आत्मा में तो दोनों का अभाव है इंद्रिय संयुक्त तत्व तो भी नहीं है और विषय तो भी नहीं है असंग है ना आत्मा तो उसमें इंद्रिय संयुक्तता नहीं रहेगी और अस्मत क्या ना युष्मत प्रत्येक नहीं है इसलिए विषयता भी नहीं रहेगी विषमत प्रत्येक को विषय कहते हैं ना, दृश्य को आत्मा तो दृक् एव न तो दृश्यते दृश्य नहीं है विषय नहीं है इसलिए इंद्रिय संयुक्त विशिष्ट दृश्यत्व आत्मा में नहीं रहेगा दृश्यत्व विषयत्व तो व्यापक नहीं है तो व्याप्य अध्यास अधिष्ठानत्व तो भी नहीं रहेगा ये दिखाने के लिए यत्र अध्यास अधिष्ठानत्म तत्र तो तो इंद्रिय संयुक्त तो विशिष्ट विषयत्व ये व्याप्ति पूर्वपक्षी मानते हैं और इस व्याप्ति में व्यापक जो इंद्रिय संयुक्त विशिष्ट विषयत्व है उसका अभाव आत्मा में होने से अध्यास अधिष्ठानत्व का अभाव सिद्ध होगा तो आत्मा अध्यास का अधिष्ठानी नहीं बनेगा तो अहंकार आदि का आरोप आत्मा में कैसे होगा इसलिए आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास नहीं हो पाएगा ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी अध्यास की संभावना पर आक्षेप करते हुए कथम इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो भवतु अध्यास सुक्त्यादौ तो सुक्त्यादि में रजतादि का अध्यास भले ही हो क्योंकि सुक्त्यादि अध्यास के अधिष्ठान के व्यापक इंद्रिय संयुक्त तत्व विशिष्ट विषयत्व से युक्त है इसलिए अध्यास अधिष्ठान तो उनमें आ सकता है किंतु कहते है, आत्मनीतु न संभवती यानी आत्मनी तु अहकार आदि अध्यासो न संभवती क्योंकि अध्यास अधिष्ठानत्व के व्यापक इंद्रिय संयुक्त तत्व विशिष्ट विषयत्व का अभाव आत्मा में है इसलिए अध्यास अधिष्ठानत् तो आत्मा में सिद्ध नहीं होगा तो अधिष्ठान ही नहीं बन पाएगा आत्मा तो फिर उसमें अध्यास कैसे होगा ये अध्यास को तो अभी पूर्व पक्षी ने स्वीकार किया किन्तु आत्मात्मा का अध्यास नहीं होगा ये कह रहा है आत्मात्मा का अध्यास के सिद्धि के अधीन वेदांत दर्शन का विषय तथा प्रयोजन है आत्मा सुक्ति में रजत का अध्यास सिद्ध होने से जीव ब्रह्म एकत्व रूप विषय की सिद्धि नहीं होगी और बन, कर्तृत्वादि बंध की निवृत्ति आत्मज्ञान मात्र से होती है यह प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा सुक्ति में रजत के अध्यास को बताने मात्र से यह प्रयोजन तथा विषय की सिद्धि के लिए आत्मात्मा का अध्यास आवश्यक है सिद्ध होना और इसको इस पर आक्षेप किया जा रहा है इससे सिद्ध होगा कि जीव आ, आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास नहीं होगा तो फिर जीव ब्रह्म का जो भेद प्रतीत हो रहा है वह भेद सत्य है तो भेद सत्य होगा तो अभेद रूप जो विषय है वो सिद्ध नहीं होगा और बंध कर्तृत्वादि बंधन आत्मा में आरोपित है ये सिद्ध नहीं होगा तो फिर उसमें अध्यस्तत्व सिद्ध न होने से ज्ञान मात्र से निवृत्ति भी उसकी नहीं हो पाएगी जो प्रयोजन है ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति इसकी सिद्धि के लिए जरूरी है आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि अध्यस्त है ये बताना और इसी पर यहां पर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं कथम पुनः इत्यादि से इस दृष्टि से कहते हैं कि भवतु अध्यासो सुक्त्यादो आत्मनितु न इति आक्षिपति ये आत्मा में अनात्मा अहंकारादी के अभ्यास की संभावना पर आक्षेप किया जा रहा है कथम पुनः अविषये अध्यासो प्रत्यगात्में सर्वो विषय पूर्वस्थ विषये विषयांतरम विशय अध्यक्ष प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनो प्रत्यापे तत्यगात्मु अविषय ब्रवीसी आक्षेप ग्रंथ है आत्मा में अनात्मा अहंकारादी अध्यास, अध्यास की संभावना पर आक्षेप करने वाला ग्रंथ फिर उच्चते इत्यादि से समाधान तो भाष्य में ये कहा गया आक्षेपकर्ता के द्वारा कि प्रत्येक आत्मनी तो आत्मा को प्रत्येक दिखा करके आभ्यंतर बता करके कहा जा रहा है कि इंद्रिय संयुक्त तो नहीं है वो इंद्रिय संयुक्त तो होते हैं इंद्रियों के विषय वो बाह्य होते हैं रूपादि सुक्तिकादि वे इंद्रिय संयुक्त तो होते हैं और आत्मा प्रत्यक्ष है इसलिए इंद्रिय संयुक्त नहीं होगा और विषय भी नहीं बनेगा अविषय विषय तो है युष्म प्रत्य आत्मा तो अस्मत् प्रत्ये है इसलिए उसमें विषयत्व तो भी नहीं है तो प्रत्यग आत्मनी अविषये इससे बताया गया इंद्रिय असंयुक्त विषय विशे, विषयत्व रहित जो आत्मा है उसमें विषय तम अध्यास कथम पुनः तो विषय अहंकारादि और धर्म परिछिन्नवादि का अध्यास कैसे होगा अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है कि इंद्रिय संयुक्त विषय ही अधिष्ठान बनेगा आत्मा तो प्रत्यक्ष है अर्थ इंद्रिय असंयुक्त है और विषय नहीं है अविषय है तो इन आत्मा में इंद्रिय संयुक्त तत्व विशिष्ट विषयत्व अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक जो है उसका अभाव बताया गया प्रत्येगात्मी अविषय से एक प्रकार से इसलिए अविषय प्रत्येगात्मा जो है अहंकारादि अध्यास का अधिष्ठान नहीं बन सकता उसमें अहंकारादि विषय तथा उसके परिच्छिवादि धर्म का अध्यास नहीं हो सकता ये आक्षेप है थोड़ी टीका है उसे देखिए यत्र अप्रोक्ष अभ्यास अठान तत्र इंद्रिय संयुक्त विषय व्याप्ति दृष्टा कहते हैं जो ओ अप्रोक्ष अध्यास का अधिष्ठान है वह इंद्रिय संयुक्त होता है और विषय रूप होता है उदाहरण है आदि। घर में बैठे हुए व्यक्ति को नदी किनारे पड़ी हुई शिप में चांदी का भ्रम नहीं होता सुक्ति का इंद्रिय से संयोग है जिसके नेत्र इंद्रिय से उसी को ही चांदी का भ्रम सुक्ति में होता है चाकचिक्यादि सादृश्य के कारण तो इसलिए इंद्रिय संयुक्त भी देखा गया सु और रज्जुआदि और विषयत्व तो भी है उनमें तो उनमें विषयांतर जो रजत और सर्पादी है उनका अध्यास होता है ते कह रहे हैं कि यत्र अप्रोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्म तत्र इंद्रिय संयुक्त इति, इति व्याप्ति सुक्त्यादो दृष्टा ये व्याप्ति सुक्त्यादि में देखी गई इसमें व्यापक हुआ इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व और व्याप्य है अप्रोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व आत्मा में भी अहंकारादि अध्यास अधिष्ठानत्व के लिए आवश्यक होगा उसके व्यापक इंद्रिय संयुक्त तत्व विशिष्ट विषयत्व से युक्त होना लेकिन आत्मा में ये दोनों अंश नहीं है इंद्रिय संयुक्त तत्व भी नहीं है विषयत्व भी नहीं है तो ये व्यापक नहीं होगा तो फिर व्याप्य अहंकारादि अध्यास अधिष्ठानत्व भी नहीं रहेगा तो अध्यास का अधिष्ठान नहीं बनेगा तो फिर आत्मा में अनात्माध्यास जो आप वर्णन करने जा रहे हैं वो कैसे संभव होगा नहीं हो सकता इस अभिप्राय से व्याप्ति बताई आगे कह रहे हैं कि तत्र व्यापका भाव आत्मनो अधिष्ठानत्म न संभवती तो व्याप्ति में जो व्यापक अंश है इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व यह आत्मा में न होने से व्यापक का अभाव आत्मा में होने से व्याप्य जो अप्रोक्ष अध्यास वो भी नहीं रहेगा तो अधिष्ठान न संभवती इति अभिप्रेत्य आह इसी को ध्यान में रख के ये कहा जा रहा है कि प्रत्यगात्मनी अविषय अध्यासो विषय तद कथम ऐसे लगाना कैसे होगा तो प्रतिचि पूर्ण इंद्रियाग्राह्ये विषय से अहंकारादे तमच अभ्यास कथम इतर्थ ये उस पंक्ति का अर्थ है कि प्रतिचि यानी पूर्णे इंद्रिय अग्राहे ये प्रत्येगात्मी अविषय का अर्थ कर दिया प्रत्येगात्मा कैसा है प्रतीचि है अभ्यंतर है अपूर्ण है यानी अपरिचिन्न है और इंद्रिय से अग्राह्य है अविषय ऐसा जो आत्मा है उसमें विषय तत् नाम में विशेष शब्द का अर्थ बताते हैं विशेष यानी अहंकाराद्य और तद धर्मानी अहंकार आदि के जो परिछिन्नवादि धर्म है वे परिचिनत्वादी धर्म भी कैसे अध्यस्त होंगे उनका अध्यास कैसे होगा नहीं हो सकता अब टीका में जो व्याप्ति बताई गई है ये अप्रोक्ष अधिष्ठान तत्र इंद्रिय संयुक्तत्व विषयत्म च इस व्याप्ति को मूल भाष्य में आक्षेपकर्ता बता रहे हैं पूर्वस्थित इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि उक्त व्याप्तिम आह सर्वोहीति। मुक्त व्याप्ति है जो टीका में टीकाकार ने बताई थी प्रत्यगात्मी इत्यादि के अवतरण में उसको भाष्य में अक्षिपकर्ता के मुख से भाषकर भगवान बता रहे हैं सर्वो ही पुरोवस्थित विषय विषयांतरम अध्यक्ष्यति प्रत्यापेतस्य च प्रत्येगात्मनो अविषयत्व ब्रवीसी तो ये जो है सर्वो ही पूर्वस्थित विषय विषयांतर ये व्याप्ति को बताने वाला वाक्य है सर्वो यानी सर्वो भ्रांत तो जो भी भ्रांत पुरुष है जिसको जिसको अध्यास हो रहा है वह पूर्वस्थित पूर्वस्थित शब्द का अर्थ है इंद्रिय संयुक्त पूर्व अवस्थित शब्द से लेना इंद्रिय संयुक्त पदार्थ सामने वाली वस्तु यानी इंद्रिय संबद्ध वस्तु सामने भी हो लेकिन बीच में पर्दा हो आवरण हो तो उसमें नहीं भान हो सकता रजत का सुक्ति में इसलिए इंद्रिय संयुक्त पूर्वस्थित शब्द इंद्रिय संयुक्त का परामर्शक है टीका में भी टीकाकार कहते हैं कि पूर्वस्तित तत्व इंद्रिय संयुक्तत्व पूर्वस्तित तत्व का अर्थ है इंद्रिय संयुक्त तो सभी भ्रांत पुरुष इंद्रिय संयुक्त जो विषय है उसी में विषयांतरम अध्यक्षती तो जैसे भ्रांत पुरुष से पुरुष के चक्षु इंद्रिय से संयुक्त है सुक्ति का जो उसी में चाकचिक को देखता हुआ रजत रूपी विषयांतर का अध्यास करता है भ्रम उसे होता है तो एक प्रकार से ये बताया गया यत्र इंद्रिय संयुक्त विषयत्व इंद्रिय संयुक्त संयुक्तत्व तो विशिष्ट विषयत्व इंद्रिय संयुक्त तो संयुक्तत्व पूर्वस्थित शब्द से बताया गया विषय शब्द से विषयत्व को बताया गया तत्र विषयांतर अध्यास का मतलब वहां पर अध्यास अधिष्ठानत्व तो है तो अध्यास अधिष्ठानत्व के लिए जरूरी है इंद्रिय संयुक्त तत्व विशिष्ट विषयत्व से युक्त होना व्यापक से युक्त होना धूम से युक्त होने के लिए जरूरी है अग्नि से युक्त होना ऐसे अध्यास अधिष्ठानत्व से युक्त होने के लिए जरूरी है इंद्रिय संयुक्त तत्व विशिष्ट विषयत्व से युक्त होना वो व्यापक और ये जहां होगा वहां पर अध्यास अधिष्ठानत्व तो रहेगा सुक्त्यादि में है तो उनमें अध्यास अधिष्ठानत्व तो भी है ऐसे आत्मा में होना चाहिए इंद्रिय संयुक्त तो विशिष्ट विषयत्व तो, तो अध्यास अधिष्ठानत्व तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा इस अभिप्राय से लिखते हैं प्रत्यापेतस्य इत्यादि युष्त्त्या टीकाकार कि नु आत्मोपिध्याषा विषय अस्तु इत्यताह युष्मा यदि आत्मा सिद्धांती सिद्धांति क कि अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास अधिष्ठानत्व आत्मा में सिद्ध हो जाए इसके लिए अध्यास अधिष्ठानत्व के व्यापक इंद्रिय संयुक्त तत्व विशिष्ट विषयत्व को मान लिया जाए आत्मा भी सुक्त्यादि के तरह इंद्रिय संयुक्त विषय रूप है ऐसा माना जाए ऐसा यदि कोई सिद्धांति का अनुयायी कहना चाहेगा तो पूर्व पक्षी कहते हैं फिर श्रुति विरोध तथा सिद्धांत का परित्याग करने की आपत्ति आएगी ये कह रहे हैं कि युष्म प्रत्यापेत चत्यगात्मो प्रत्य अविषयत्म ब्रवीशी आप तो कहते हो अहंकार आदि युष्मत प्रत्यय गोचर है और आत्मा युष्मत प्रत्यय अपेत है अपेत शब्द तो का अर्थ है रहित अविषय तो युष्मत प्रत्यय का अविषय है विषय नहीं है तो युष्म प्रत्यय आपेत प्रत्यकात्म जिसमें युष्मत प्रत्यय गोचरता नहीं है ऐसे प्रत्येक आत्मा में तो तुम अविषयत्व ब्रविशी अविषयत्व तो बताते हो सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहा है आक्षेप करता तो अहंकारादि को विषय है करके कहते हो प्रत्येक आत्मा को तो अविषय ही बताते हो और यहां पर यदि प्रत्येक आत्मा में अहंकारादि अध्यास की सिद्धि के लिए अधिष्ठानत्व व्यापक इंद्रिय संयुक्त तत्व विशिष्ट विषय तो मानोगे तो अपना सिद्धांत त्यागने की आपत्ति आएगी आत्मा अविषय है करके और श्रुति बताती है कि वो इंद्रिय का अविषय है न च, न चक्षुषा गृहते न पिवाचा इत्यादि श्रुति इंद्रिय ग्राह्यत्व का निषेध करती है यत वाच मनसा मनु न मनुते येनाहुर्मनोमतुतिया यक्षुषा ये ये न गृह्यते चक्षुषि पश्य तदे ब्रह्मति इंद्रियों का बता रही है न तत्र न त्र नो मनो ये सब श्रुतियां बता रही हैं कि आत्मा इंद्रिय अविशय है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और यहां पर अहंकारादि अध्यास का अधिष्ठानत्व सिद्ध तो करने के लिए अधिष्ठानत्व तो व्यापक इन्द्रिय संयुक्तत्व तो विशिष्ट विषयत्व तो कोई यदि मानोगे तो श्रुति का विरोध होगा और आपके सिद्धांत का भी विरोध होगा क्योंकि आपने कहा है कि विषय तो आत्मा में नहीं है और यहां विषय को तो स्वीकार करोगे अध्यास के लोग से तो अपने सिद्धांत को भी छोड़ने की आपत्ति आएगी इस अभिप्राय से कहा कि युष्मत प्रत्यापेत चत्यगात्मनो प्रत्य अविषयत्व ब्रवीसी इसका अर्थ करते हैं टीकाकार इदम प्रत्यय अनरहस्य युष्म प्रत्यापेत्य का अर्थ कर दिया जो ईदम प्रत्ये अनरह है ईदम प्रत्ये अर् तो कहा जाता है यह इत्याकारक प्रतीति के विषय को यह सर्प है यह रसी है यह का है इत्यादि में यह सब ईदम प्रत्ये अरह है योग्य है और आत्मा है ईदम प्रत्यय अनर्ह यानी अयोग्य तो इदम प्रत्यय अनह्य प्रत्यगात्मु न चक्षुषा गृहते इत्यादि श्रुतिम अनुसृत्य तम अविषयत्म ब्रवीसी आप अविषत्व बताते हो आत्मा में प्रत्यगात्मा में और इसके लिए न चक्षुषा गृह्य ना पिवाचा इत्यादि श्रुति का आप अनुसरण करते हो इसे प्रमाण मानते हो और संप्रति अध्यास लोभे न विषयत्ंगीकार श्रुति सिद्धांत ओर बाध सर्थ और इस समय प्रत्येक आत्मा में अहंकारादि अध्यास की सिद्धि के लिए यदि विषयत्व भी आत्मा में स्वीकार करोगे इंद्रिय संयुक्त तत्व भी मानोगे तो इन्द्रिय संयुक्त तत्व का निषेध करने वाली श्रुति का भी बात होगा विरोध होगा और अपने सिद्धांत का भी विरोध होगा प्रत्येगात्मा को अविषय करते हैं और यहां अविषय कहने जा रहे हो इसलिए ये श्रुति विरोध तथा सिद्धांत विरोध नामक दोष उपस्थित हो जाएगा ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है युष्म प्रत्या पेत प्रत्येगात्मनो अविषय तुम ब्रवीसी ये कहते समय अब उच्चते इत्यादि से समाधान किया जा रहा है ये जो अध्यास के संभावना पर आक्षेप किया न पूर्व पक्षी ने उस पर अब समाधान है कि आत्मनी अध्यास संभावनाम प्रति जानीते आत्मनी अध्यास की संभावना की प्रतिज्ञा करते हैं प्रति जानते प्रतिज्ञा करोती भाषाकार भगवान भ्षकर प्रतिज्ञा करते हैं आत्मा किसकी प्रतिज्ञा करते हैं तो आत्मा में अध्यास की संभावना की आत्मा प्रत्येक आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि के अध्यास की संभावना की प्रतिज्ञा भाष्यकार भगवान करते हैं उच्चते इससे तो उ्य प्रतिज्ञावाक्य हुआ अयम नावत अविषय अवतरणी में अधिष्ठानोप्योकस्थसमन अध्यासव्यापक तच्च भान प्रयुक्त संशय निवृत्दि फल भदे भान भिन्न घटित विषय तमाम तन्ना त व्यापक इति मत्वा आह इति तो ये है एक वाक्य लेकिन इसमें थोड़ा व्याप्ति वगैरह को समझना पड़ेगा अन सिद्धांति पूर्व पक्षी ने तो अपने अनुसार अध्यास अधिष्ठानत् का व्यापक इंद्रिय संयुक्त तत्व विशिष्ट विषयत्व को बताया भषकर कहते हैं कि वह व्याप्ति गौरवग्रस्त है सिद्धांति की ओर से कहा जा रहा है इसलिए वो व्याप्ति नहीं अध्यास अधिष्ठानत्व और इंद्रिय संयुक्तत्व तो विशिष्ट विषयत्व इनमें व्यापी व्यापक भाव नहीं अपितु अधि अधिष्ठानत्व तथा भाषमानत्व इन्हीं में व्यापी व्यापक भाव है यत्र अध्यास अधिष्ठानत्म तत्र भाषमान ये व्याप्ति है न कि यत्र यध्यास अधिष्ठान त्र इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व ऐसे इतना लंबा व्यापक नहीं होता गौरवग्रस्त व्याप्ति है वो। ये सब बताया जा रहा है फिर भाषमानत् को भी स्पष्ट किया जा रहा है क्या है भाषमानत्व इत्यादि लेकिन इसको स्पष्ट करने के लिए समय लगेगा उसको देखेंगे कल हम लोग